गीता तत्वचितन उन्हत्तरवा प्रवचन पंडिता गीता अध्याय पाँच श्लोक चौदह से उन्नीस न कर्तृत्व न कर्माणी लोकस्य सृजती प्रभुः न कर्मफल स्वभावस्तु प्रवर्तते ईश्वर न तो जीवों में कर्तापन को न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग का रचता है किंतु स्वभाव प्रकृति या अज्ञान बरतता है 232 सामान्य मान्यता ईश्वर ही कर्म प्रेरक में कहा गया है कि योगी अपने को देही अनुभव करता करता हुआ न न कर्म करता है है। करवाता तब प्रश्न उठता है कि फिर कर्म कौन करता है या करवाता है कर्म फल के साथ जीव को कौन जोड़ता है इन प्रश्नों का सामान्य उत्तर यही है कि ईश्वर ही ऐसा करता है इसके पक्ष में गीता के ही उद्धरण दिए जा सकते हैं भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में अपने को भोक्तारम यज्ञ तपसाम यज्ञ यक्य और तपों का भोक्ता कहते हैं दूसरी जगह कहते हैं ईश्वर सर्वभूता हृदय से अर्जुन तृष्ठती भ्राम्यन सर्वभूता ने अर्जुन ईश्वर सब भूतों के हृदय में वास करता है और अपनी माया के द्वारा उन सब को यंत्र पर आरूढ़ हुओं के समान घुमाता है फिर श्रुति भी कहती है नान्वेश साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्यश एव साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेश्यो निपति अर्थात ईश्वर जिसकी ऊर्धगति करना चाहता है उससे तो शुभ कर्म करवाता है और जिसकी अधोगति करना हो चाहता है उसे अशुभ कर्म करवाता है देवी सूप्त में भी हम पढ़ते हैं यम कामये तम तमुग्रम कृणोम तृणोमी तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम मैं जिसे चाहती हूँ उसे बड़ा करती हूँ ब्रह्मा बना देती हूँ फिर जिसे चाहती हूँ उसे अधोगामी बना देती हूँ दो पर चौ चौदहवें श्लोक के ईश्वर के कर्म प्रेरकत्व का निषेध इस प्रकार शास्त्रों के कितने ही ऐसे उद्धरण दिए जा सकते हैं जहां बतलाया गया है कि ईश्वर ही जीव में कर्तृत्व की प्रेरणा देता है कर्म फल प्रदान करता है कई भारतीय दर्शन भी ईश्वर की धारणा कर्म फल प्रदाता के रूप में करते हैं पर इस श्लोक में बतलाया गया है कि ईश्वर जीवों में न तो कर्तापन का रचयिता है न वह कर्म का निर्माण करता है और न कर्म फल के संयोग का ही करता है अब ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं प्रश्न उठता है कि इनमें कौन सी बात सही है इसका उत्तर यह है कि यदि निरपेक्ष दृष्टि से देखा जाए तब तो ईश्वर जीवों के कर्तित्व कर्म और कर्म फल संयोग इन तीनों का रचयिता नहीं है भले ही सापेक्ष दृष्टि से चलती भाषा में हम ईश्वर पर इनका उत्तरदायित्व तो सौंपे कारण यह है कि यदि हम ईश्वर को इनका रचयिता मान लें तब तो जीव कभी भी कर्तापन और कर्म फल के बंधन से नहीं छूट सकेगा इससे मुक्ति का सिद्धांत ही कट जाएगा फलस्वरूप शास्त्रों की व्यर्थता ही सिद्ध होगी क्योंकि शास्त्र मुक्ति की मान्यता पर ही खड़े हैं निश्चय ही शास्त्र स्वयं अपनी व्यस्तता सिद्ध नहीं करना चाहेंगे